आप सुन रहे हैं रेडियो खुश रहो खुशियां बाटो।, खुश खुश बाटो और अभी वक्त हो गया है एक मुलाकात इस कार्यक्रम का और जहां पर आप सभी को बहुत ही अच्छे अच्छे व्यक्ति महत्व से हम आपको रूबरू कराते है उनकी बहुत सारी अनुभव Uh, उनका जो लाइफ का जो सफर है वो हम उनसे शेयर करते हैं हम उनसे बातें करते हैं और आई थिंक सो कि उसमें से भी आपको प्रेरणा मिल ही जाती होगी तो आइए ऐसे ही हम शक्तिवर्धक एक शक्ति सर से बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है उनका नाम सुन के ही पहले तो नमस्कार सर नमस्कार हम लोग अभी इस समय जेएसपीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पुणे इस कैंपस में है राजश्री शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इस कैंपस में बैठे हैं और इस कैंपस में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है कि एकेडमिक एटोनॉमी किस प्रकार से हेल्पफुल है बेनिफिशियल है तो इसी प्रोग्राम में सर आए हुए हैं और इसी सिलसिले में हम उनसे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले शक्ति सर आप, आपका खुद का परिचय दें हमें मेरा खुद का परिचय है मैं सीखता हुआ बालक हूँ जी मैं अपना परिचय देना चाहूँगा जी वैसे कहने को तो लोग जिस तरह बोलते हैं 22 साल मैं नौकरी पेशा रहा हूँ अच्छा। इंजीनियर हूँ और मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन भी है जी और 16 साल विदेशी कंपनियों में काम किया और अभी एक किसी भारतीय कंपनी में काम करता हूँ जो हिंदुस्तान के टॉप तीन भारतीय ग्रुप्स में है अरे वह सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना सब घूम के लास्ट में आ, अपने भारत में ही आए हैं तो सर जैसे कि आज जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है राजस्ाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो एकेडमिक एटोनोमी तो आपके मतलब आपके हिसाब से कि वो आज जैसे कि हमने पहले भी बात किया कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंडस्ट्रियस्ट हैं तो उन लोगों के लिए वो कैसे बेनिफिशियल हैं ये बहुत ही अच्छी चीज हो रही है जो हो रही है जी देखिए ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है जिसको एक शब्द आपने सुना होगा वूका वूका वर्ल्ड बोला जाता है दिस वर्ल्ड इज अ वूका वर्ल्ड अगर आप किसी भी दुनिया में किसी भी ग्लोबल मैनेजमेंट एक्सपर्ट या हारवर्ड के किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे वो बोलेगा ये वर्ल्ड इज ए वूका वर्ल्ड विच मीन्स इट इज वोलाटाइल अनसर्टन चेंजिंग एन एम्बिगुअस वर्ल्ड मतलब नो नोस कल क्या होगा किसी को कल का पता नहीं है right. और अगर आप इसका सरल हिसाब भी देख लें तो फॉर्चून 500 जो मोलते हैं ना दुनिया की सबसे 500 ताकतवर कंपनियां आज से 20 साल पहले कौन सी होती थी तेल की कंपनियां होती थी जी जी। वॉलमार्ट होता था आज आप मिक्स देखेंगे सब फेसबुक है अमेजोन है सब बदल गया है जी। अब इस समावेश में अगर आप पुराने तरीके से ही पढ़ते रहेंगे और उसी धर्रे में रहेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा और आज परेशानी ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी करिकुलम में है तो उस यूनिवर्सिटी में 800-900 कॉलेजेस सौ होते हैं जी कोई भी बदलाव लाना आसान नहीं होता है समय समन्वय बनाना बहुत मुश्किल होता है सो so, एटोनोमी एक कॉलेज लेने से उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अच्छा और ये किसी फ्लेक्सीबिलिटी का फायदा भी है नुकसान भी फायदा यह है कि आप अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं और वो डिपेंड करता है कॉलेज वालों पे और मेरे को इस कॉलेज की मैनेजमेंट पे इस कॉलेज के प्रोफेसर पे प्रोफेसर पे स्टूडेंट्स पे एलुमनाई पे जो मैं जिनसे आज मिला हूँ मेरे को पूरा विश्वास है ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और ये प्रोग्रेसिव थॉट लेके आएंगे क्योंकि आज भी आप देखो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का मिश्रण हो रहा है हम आज बोलते हैं डॉक्टर अलग है इंजीनियर अलग है पर आप मेरे से डॉक्टर इंजीनियर दोनों एक हो रहे हैं डायग्नोस्टिक्स क्या है मेडिकल साइंस में सारा इंजीनियरिंग का खेल है और आप डॉक्टर को अलग करते हो उससे हाँ, तो इसी तरह जो अब एटोनोमी मिलने के बाद ये कोर्सेज में मिश्रण कर सकेंगे अच्छा। इसको मैं अलग भाषा में बोलू भेल बना सकेंगे और भेल का स्वाद ही अलग आएगा और शायद हिंदुस्तान का जादू दुनिया भर में चल जाएगा और... यहाँ से लोग बाहर जाते हैं पढ़ने क्योंकि उनको इस तरह का मिश्रण नहीं मिलता है अच्छा। जैसे मैं अपनी किसी परिचित बालिका को जानता हूँ वो फुटबॉल प्लेयर बहुत अच्छी है एन साइकोलॉजी में पढ़ना चाहती थी तो यहाँ ऐसा कोई कोर्स ही नहीं था हिंदुस्तान में जहाँ स्पोर्ट्स भी हो और साइकोलॉजी भी हो तो उसको बाहर जाना पड़ा तो ये मिला ही नहीं तो इस तरह की चीजें ऑटोनॉमी होने के बाद मिलेगा और होते हुए देख भी रहा हूँ आज बहुत अच्छा लैब इन्होंने इनोग्रेट इन्हों इन्हों भी किया है रोबोटिक्स का विच इज स्पॉन्सर्ड बाय कॉर्पोरेट टाटा ग्रुप ने किया है तो सही दिशा दिख रही है अच्छा तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स को इसका फायदा होगा बिल्कुल लेकिन आजकल जी हमारी जो सोसाइटी है तो बड़े पैमाने पर सोसाइटी को क्या फायदा होगा आ, देखिए सोसाइटी को देश को बड़े पैमाने पर पे ये फायदा होगा कि जब आज का जो बच्चा है ना पुराने वाला नहीं है जहाँ पिताजी बताते थे उसको दसवीं के बाद करना क्या है घर में बच्चा डिस्कस करता था मैं अपनी बात कर रहा हूँ आज से जो 25 साल पहले जब मैं बच्चा था और घर में हम बात करते थे तूने क्या करना है मेरा नाम शक्ति रख दिया गया था अब अच्छा। इसके पीछे भी एक सोच थी घर वालों की कि मेरी मेरे यहाँ दादा सब फौजी रहे हैं तो उन्होंने बोला ये लड़का शक्ति रखते हैं ये तो जनरल बनेगा अब उनको क्या <laughs> मानूम था तो लड़का तो एसएसबी रिजेक्ट हो गया तो मैं तो फौज में जा ही नहीं पाया तो उस वक्त मतलब माँ बाप ही डिसाइड करते थे पर आज का आप युवा देखोगे सोलह साल का बच्चा अठारह साल का बच्चा विद इंटरनेट कनेक्टिविटी विद ऑल जो ये सब चीजें बदलाव आया है उसका काफी परिपक्व दिमाग होता है और वो खुद सोच लेता है मेरे को क्या करना है तो इस तरह के समावेश में आपको इस ये जो एजुकेशन में फ्रीडम आ रही है वो उसको बहुत पसंद आएगी क्योंकि वो खुद पिक एंड चूज कर पाएगा तो चॉइसेस उसको मिल रही है और इस तरीके का आदमी फिर एक्सेल करेगा अपनी स्ट्रीम में जिसमें वो चाहता है एक्सेल करना अच्छा नहीं तो आप दबा देते हो आप सबको कंपार्टमेंटलाइज कर देते हो और फिर एक ही रेस की दौड़ में दौड़ा देते हो इसको बोलते हैं रैट रेस और उसमें से शुरू के सो सिलेक्ट हो गए बाकी रह गए तो वो प्रोसेस और सिस्टम भी बदलेगा तो हरेक हरेक की जो क्षमता है अलग अलग रहेगी और अलग अलग चीजों की Uh, को अलग अलग तरीके से देखा जाएगा अलग पैमाने बनने लगेंगे अभी नहीं है अभी के हर इंजीनियर मैकेनिकल होगा या इलेक्ट्रिकल होगा अब मिक्सचर करने लगेगा और भी इसका बेनिफिट होगा पेरेंट्स को बिल्कुल बेनिफिट होगा एक तो बच्चा शांत नजर आएगा घर पे परेशान कम नजर आएगा परेशान कम नजर आएगा वो खुश होगा जो चाहेगा वो करना चाहेगा तो करेगा अच्छा तो इन लोगों को जैसे जो होकर जॉब के लिए बाहर निकलते हैं स्टूडेंट्स हैं, तो क्या उनको इंटरनेशनल बेस पे एक्सपीरियंस uh, लेटर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा देखिये अच्छा। मेरा मानना है कल के वूका वर्ल्ड में कहा जाता है जो आप लोग को सबको चकित करेगी बातर विन्स इट ऑल होने वाला है ओ। जैसे आपने रिलायंस जियो का उदाहरण देखा जीओ, है सुना, सुना। टेलीकॉम में सबको उसने धो डाला है और अकेला एक अकेला एक 40 परसेंट मार्केट शेयर वाला हीरो हो गया है तो वैसे ही गूगल हो गया है अगर आप देखोगे गूगल के, के नौ ब्रांड्स हैं जो पूरी मार्केट में लीडर हैं आपका गूगल सर्च इंजन आपका जीमेल जी। आपका यूट्यूब ये सब एक ही कंपनी से आ रहे हैं उनके ऐसे नो पावरफुल ब्रांड्स हैं जो पूरे लीडर्स हैं अभी इंडियन कंपनी कोई ऐसी नहीं है जो स्केल में सोच रही है तो मैं बोल रहा हूं आप बच्चों को आप आजादी दोगे तो वो ऐसी कंपनी खड़ी करेंगे जो ग्लोबल स्केल पे विनर इट ऑल स्टोरी लाएगी क्योंकि हम लोग इस तरह की सोच नहीं ला पाए हम लोगों की सोच को बा, बांधते रहे हैं और अपनी सोच थोपते रहे हैं एटोनॉमीज ये फ्रीडम देती है आप सोच थोपोगे नहीं उसको चॉइस दोगे चॉइस ए बिग फ्रीडम और फ्रीडम ब्रिंग सक्सेस तो आपको बदलाव दिखेगा क्योंकि पहले ज़माना तो यही होता है ना सर कि माँ बाप बच्चों का भविष्य चॉइस करते थे कि यही बनेगा लेकिन उसके अंदर की जो चॉइस थी वो दबा दब जाती है लेकिन आई थिंक जैसे आपने बोला कि एकेडमिक एटोनॉमी ये कुछ करेगी ना? तो बहुत अच्छी बात है और फिर भी आज हमारे जो स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं ये सब बातें जो आप बता रहे हैं ऐटोनॉमिक के बारे में तो उनके लिए ऐसा क्या मैसेज दोगे ताकि उनके अंदर भी उनकी सोच में वो बदलाव आ जाए पहली सोच तो मैं दूंगा स्टूडेंट को कई लोग बोलते हैं नौ लर्न कर रहे हैं अर्निंग के लिए जी। उनको इससे बड़ी इंस्पिरेशन बनानी है पढ़ाई में कर रहा हूँ कुछ बड़े दुनिया में बदलाव लाने के लिए कुछ भले बेमानी बातें लगें कई बच्चों को पर मैं बोल रहा हूँ हमारे पास ये मौका है हिंदुस्तान के पास ये मौका है क्योंकि हमारे पास सिक्सटी यूथ पॉपुलेशन है जी तो ये सब सीख रहे हैं बन रहे हैं कल इन्होंने दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है तो ये मौका है इन लड़कों को अगर पूरी आज़ादी दी जाएगी जिस तरह से दी जा रही है कॉलेज में सिलेक्शन करने की कोर्सेज मटेरियल सीखने की तो ये ये ऐसी चीजें पैदा कर देंगे जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं जी जी और वो अगर पैदा होगी तो वैसे मैंने बोला तो फ्यूचर कंपनी बॉन्न एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी इज है बॉन्ड आज से दस साल बाद जो आपको लार्जेस्ट कंपनी मिलेगी मेरे हिसाब से वो आज पैदा भी नहीं हुई है अगर आप देखोगे गूगल की उम्र सोलह साल भी नहीं है हाँ, और तो अभी इतना तरक्की तो, है तो तो हो सकता है वो ये सारे ही हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी हो जाए इंडिया की राइट राइट बहुत अच्छी बात लगी और आई थिंक जिनके अंदर वो इंस्परेशन जज्बा है जज्बा वो अपना जज्बा बाहर निकाल ही देंगे और बहुत अच्छा काम कर रही है एटोनॉमी तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और अभी सबके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो स्टूडेंट हो, हो या जो भी अभी के लिए बाहर निकल रहे है तो ना तो जी तो जॉब की चिंता नहीं होती वो कुछ करके दिखा देता है राइट राइट तो ये कर, करने का भाव आएगा मेरी, मेरी जो सोचे पूरे जो माहौल बन रहा है इससे वो जो करना चाहता है वो कर पाएगा आज क्या आप उसको बांधते हो तो वो कुछ नहीं कर पाता है वो सहारा ढूंढता है कि मैं इलेक्ट्रिकल हूं तो मेरे को इसी क्षेत्र में जॉब मिलनी चाहिए मैं मैकेनिकल हूं तो इसी क्षेत्र में जबकि मार्केट चेंज हो रही है ऑटोनोमस व्हीकल की तरफ तो इलेक्ट्रोनाइजेशन हो रहा है ऑफ मैकेनिकलाइजेशन अपने आप को सीमा में बांधते हैं ना हाँ तो हमारी सोच भी बन जाती है आप समझिए जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातें करते हैं और सच में जैसे आ, सर आपका नाम है शक्ति तो आपकी बात भी बहुत शक्तिवर्धक है जो सारे श्रोताओं के दिल पर जरूर काम कर गई होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप आए और आपके बहुत अच्छे शब्द हम सभी को सुनने को मिले बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद तो श्रोताओं आप सुन रहे रेडियो पुनेरिया आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम खुश रहो खुशियाँ नएपन की कमांड रिजेक्टेड अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज एक सौ खुश रहो खुशिया बांटो